शो समृि के क्षण एटॉप ट्यूवन एन अहमदाबाद इंडिया डिस्कोर्स नंबर वन

कि मनुष्य को किसी ना किसी प्रकार के डिसिप्लिन अनुशासन, की, तो ही। जरूर है, अनुशासन की जरूरत तो है, लेकिन वैसे अनुशासन की नहीं जैसा अब तक रहा है। अनुशासन दो प्रकार के हैं।

एक तो वो जो बाहर से थोप दिया जाए और एक वो जो स्वयं के भीतर से आए अब तक हमने यही किया कि सब शिफ्ट सब डिसिप्लिन सब अनुशासन ऊपर से थोपने की कोशिश की ऊपर से हमने सिखाया है आदमी को क्या करना है क्या नहीं करना

उस आदमी को दिखाई नहीं पड़ा है कि जो करना है वो करने योग्य जो नहीं करना है वो नहीं करने योग हमने सिर्फ ऊपर से नियम बिठा दिए इन नियमों के दोहरे दुष्परिणाम हुए एक तो इन नियमों के कारण व्यक्ति का अपना विवेक विकसित नहीं हो पाता है

और दूसरा ऊपर से थोपे गए नियम मनुष्य के भीतर विद्रोह पैदा करते जितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा उतना स्वयं के ढंग से जीना चाहे सिर्फ बुद्धिहीन व्यक्ति पर ऊपर से थोपे गए नियम प्रतिक्रिया रिएक्शन पैदा नहीं करेगी

तो दुनिया जितनी बुद्धिहीन थी उतने ऊपर से थोपे गए नियमों के खिलाफ बगावत ना थी अब दुनिया बुद्धिमान होती चली गई है बगावत विवेक स्वतंत्रता चाहता है स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मैं अपने व्यक्तित्व के तंत्र को निर्णय करने की स्वयं

व्यवस्था चाहता हूँ अपनी व्यवस्था चाहता हूँ तो पुरानी सारी अनुशासन की परंपरा एकदम आके गड्ढे में खड़ी हो गई वो टूटेगी ही उसे आगे नहीं चलाया जा सकता उसे चलाने की कोशिश महंगी पड़ी थी क्योंकि तो जितना उसे हम चलाना चाहेंगे उतनी ही तीव्रता से नई पीढ़ियां उसे तोड़ने को आतर हो जाएंगी

और उनका तोड़ने की आतुरता बिल्कुल स्वाभाविक उचित है गलत ही नहीं तो अब उन्हें एक नए अनुशासन के दिशा में सोचना जरूरी हो गया है। ऐसे अनुशासन की दिशा में सोचना जरूरी हो गया है जो व्यक्ति के विवेक के विकास से सहज फलित होता हो एक तो ये नियम है कि दरवाजे से निकलना चाहिए दीवार से नहीं निकलना चाहिए ये नियम

जिस व्यक्ति को यह नियम दिया गया है उसके विवेक में कहीं भी ये समझ में नहीं आया है कि दीवार से निकलना फोड़ लेना। और से निकलने के कोई नहीं। उसकी समझ में ये बात नहीं उसके विवेक में ये बात आ जाए तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि दरवाजे से निकलो वो दरवाजे से निकलेगा और ये निकलने की जो व्यवस्था है उसके भीतर से आएगी बाहर से नहीं

अब तक हम शुभ क्या है अशुभ क्या है अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तय कर दिए थे वो हमने सुनिश्चित कर दिया मान के चलना ही सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य था अब ये नहीं हो सकेगा नहीं हो रहा है नहीं होना चाहिए मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि हम एक एक व्यक्ति के भीतर उतनी चेतना उतना विचार उतना विवेक जगा सकते हैं

कि उसे यह दिखाई पड़े कि क्या करना ठीक है और क्या करना गलत निश्चित ही अगर विवेक जगेगा तो हम करीब करीब हमारा विवेक एक से उत्तर देगा लेकिन उन उत्तरों का एक सा होना बाहर से निर्धारित नहीं होगा भीतर से निर्धारित होगा प्रत्येक व्यक्ति के विवेक को जगाने की कोशिश की जानी चाहिए और विवेक से जो अनुशासन आए वो शुभ

फिर सबसे बड़ा फायदा यह है कि विवेक से आए हुए अनुशासन में व्यक्ति को कभी परतंत्रता नहीं मालूम पड़ती दूसरे से द्वारा लादा गया सिद्धांत परतंत्रता लाता है और ये भी ध्यान रहे परतंत्रता के खिलाफ हमारे मन में विद्रोह पैदा होता है विद्रोह से नियम तोड़े जाते हैं

और अगर व्यक्ति स्वतंत्र हो और अपने ढंग से जीने की कोशिश से एक अनुशासन आ जाए तो कभी भी विद्रोह पैदा नहीं होता है इस सारी दुनिया में नए बच्चे जो विद्रोह कर रहे हैं वो विद्रोह उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है और उन्हें सब तरफ से स्वतंत्रता मालूम पड़ रही है मेरी दृष्टि यह है कि अच्छी चीज के साथ स्वतंत्रता जोड़ना बहुत महंगा काम

अच्छी चीज के साथ परतंत्रता जोड़ना बहुत खतरनाक बात है क्योंकि परतंत्रता तोड़ने की आतुरता बढ़ेगी साथ में अच्छी चीज भी टूटने वाली है क्योंकि आपने अच्छी चीज के साथ स्वतंत्रता जोड़ी हुई है अच्छी चीज के साथ तो स्वतंत्रता ही हो सकती है क्योंकि अच्छी चीज का अच्छा होने के भीतर स्वतंत्रता का तत्व भी अनिवार्य है अन्यथा को अच्छा नहीं हो सकता

और अब उस जगह आदमी आ गया है जहाँ हम उसके विवेक को जगा सकते हैं शिक्षा बढ़ी है संस्कृति बढ़ी है सभ्यता बढ़ी है ज्ञान बढ़ा है आदमी के विवेक को अब जगाया जा सकता है अब उसके ऊपर से थोपना अनिवार्य नहीं रह गया है तो मैं नहीं कहता हूँ कि सब अनुशासन उड़ जाए मैं कहता हूँ ऐसा अनुशासन आए जो विवेक की छाया बने

जो ऊपर से दिया गया एक बच्चे को हमने कह दिया क्रोध बुरा है। क्रोध नहीं करना है क्रोध उठेगा क्रोध कितना ही बुरा हो जीवन की व्यवस्था में कहीं उसकी जरूरत है और अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसमें क्रोध जन्म से ही ना हो

तो उस बच्चे को ना कुछ सिखा सकेंगे ना बड़ा कर सकेंगे ना बुद्धि दे सकेंगे ना उस बच्चे में कोई जान होगी ना कोई रीढ़ हो। वो बच्चा एक कोने में बैठा बैठा मर जाए क्रोध एक बल है जो जरूरी है जीवन के लिए उस क्रोध के आधार पर बच्चे की जिंदगी में बहुत कुछ आएगा जो शुभ है तो क्रोध को एकदम इनकार कर देना खतरनाक है

प्रकृति और परमात्मा क्रोध दे रहा उसका कहीं अर्थ है एक आदमी हम ऐसा सोचे जिसमें जन्म से क्रोध नहीं है तो आप पाएंगे उसमें जीवन ही छीन हो गया है सुस्त ढीला और आलसी हो जाए और उसे किसी चीज में गतिमान नहीं किया जा सकता अगर आप उसको गाली देंगे तो वो बैठ के सुन देगा अगर आप उसे धक्का मारेंगे तो वो धक्का कहलेगा और बैठ जाएगा

अगर आप उससे कहेंगे कि सब दूसरे आगे निकले जा रहे हैं तू आगे नहीं निकल रहा है तो वो कहेगा ठीक है अगर उसके भीतर क्रोध का तत्व नहीं है तो उसके भीतर गति का तत्व भी नहीं होगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रोध शुभ है इसका मतलब केवल इतना है कि क्रोध एक सीमा तक सार्थक है एक सीमा के बाद व्यर्थ होना शुरू होता है एक सीमा तक क्रोध भी सीढ़ी है

और एक सीमा के बाद खतरनाक एक उम्र तक क्रोध का होना जरूरी है और एक उम्र तक क्रोध सिखाया जाना चाहिए लेकिन हम बच्चे को क्रोध बुरा है क्रोध पाप है क्रोध नहीं करना है ऐसा अनुशासन सिखा दे तो बच्चा करेगा क्या सिर्फ क्रोध को दबाएगा सप्रेस करेगा अपने को रोकने की कोशिश करेगा

और ध्यान रहे छोटा छोटा क्रोध निकल जाए तो खतरनाक नहीं होता क्रोध इकट्ठा हो जाए तो खतरनाक होता है तो रोज अगर क्रोध निकले तो उसकी मात्रा इतनी कम होगी जिसका कोई हिसाब नहीं वो ऐसे ही होगा जिसे हम रोज घर का कचरा बाहर फेंक देते कचरा फेंकना बंद कर दे कचरा पैदा होना जारी रहेगा

तो घर में महीने दो महीने में ढेर लग जाए और घर में रहना मुश्किल हो जाए कचरा फिर फेंकना पड़ेगा लेकिन तब वो कचरा बहुत दिखाई पड़ेगा खतरनाक हो सकता है क्रोध रोज थोड़ा बहुत निकल जाए तो खतरनाक नहीं है इकट्ठा करने अगर हम क्रोध को तो वो खतरनाक है समझा यह जाता है कि जो लोग हत्याएं करते हैं आत्महत्याएं करते हैं ये वे लोग हैं जो क्रोध को इकट्ठा कर लेते हैं

जिस आदमी ने रोज रोज क्रोध कर लिया है वो कभी हत्या नहीं कर पाता इतना नहीं क्रोधा पाता कि किसी की हत्या करने के योग पागल हो जाए उतने पागलपन के लिए एक मात्रा चाहिए, तो रोज छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाने वाला आदमी खतरनाक नहीं होता कभी बहुत खतरा नहीं कर सकता एक अर्थ में रोज छोटे मोटे क्रोध कर वाला आदमी सरल होगा उस आदमी की बजाय जो क्रोध को दबाता चला जाएगा वो बहुत जटिल हो जाएगा

और उसके भीतर क्रोध की इतनी मात्रा इकट्ठी हो जाने वाली है कि एक दिन विस्फोट होगा वो विस्फोट महंगा पड़ने वाला है उस विस्फोट का कोई भी परिणाम हो सकता है पर बच्चे को हम सिखा रहे हैं क्रोध बुरा है एक अनुशासन दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम अच्छा बना रहे हैं हम अच्छा नहीं बना रहे मेरी दृष्टि में बच्चे को क्रोध बुरा है ऐसा ऊपर से नियम देना गलत है

बच्चे के विवेक को बढ़ाने की जरूरत है कि वो जान सके कि क्रोध क्या है क्रोध बुरा है और भला है ये नहीं क्रोध क्या है और क्रोध में उसके व्यक्तित्व में क्या हो जाता है ये वो जानने के योग्य हो सके धीरे धीरे और इसे तो हम उसे समझा सकेंगे और बच्चे बहुत जल्दी समझ सकते हैं यूरोप में एक फकीर था गुरुजी एक अभिभाषन पहले उसके आश्रम में जो भी भर्ती होता वो पहले कहता की क्रोध करना सीखो

और क्रोध की ट्रेनिंग देता प्रशिक्षण देता कि क्रोध ऐसे करो इतनी, इतनी, इतनी, इतनी इंटेंसिटी से करो कि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व क्रोधित हो जाए और तभी तुम जान सकते हो कि क्रोध क्रोध क्या है जब एक आदमी पूरे क्रोध में भरा तब गुरुजी कहेगा देखो उस आदमी को चिल्ला कहेगा देखो

और ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा कि कोई आदमी जो नया आया है बिल्कुल पागल हो जाए क्रोध में। फिर वो चिल्ला के कहेगा, देखो देखो स्टॉप एंड सी। कि क्रोध क्या है उतने उतने ज्वलंत रूप में जब क्रोध चारों तरफ जल रहा हो और कनक -कन को आग भर दी हो तब एक दफा चौक के आदमी भीतर देख ले की क्रोध क्या है तो उसे झलक मिलती

हमें कभी क्रोध की झलक नहीं मिलती जब हम क्रोध में होते हैं तब बेहोश होते हैं और जब होश में आते हैं तब क्रोध चला गया होता हमारा कभी मिलना नहीं होता क्रोध हमारा कभी एनकाउंटर नहीं होता कि हम आमने सामने मिल जाएं देख ले की क्या है तो गुरुजी एक कहता था जिसने क्रोध को नहीं देखा उसके भीतर क्रोध के संबंध अनुशासन कभी पैदा नहीं होगा सिर्फ नियम रह जाएगा ऊपर से थोपा और ठीक है ये बात

क्रोध की पूरी स्थिति और बच्चे जितने सुंदर ढंग से क्रोधित हो सकते हैं बड़े नहीं हो सकते और अगर बच्चे का क्रोध आपने देखा है तो आप पाएंगे कि उस क्रोध में भी एक सौंदर्य एक गति है एक डायनेमिज्म, एक बच्चा जब पूरे क्रोध से तो क्योंकि बच्चा पूरे क्रोध से भरता है वो पैर पटक रहा है वो चिल्ला रहा है वो कूद रहा है उसका कणकण लाल हो गया सारी आग जल रही

इस वक्त बच्चे को हमें जगाने के श्रम करने चाहिए कि तू देख ये क्रोध क्या है हम छोड़ देते हैं इस कमरे को द्वार बंद कर देते जिंदगी लेना है क्रोध से परिचित कराने की जरूरत है और ऐसे ही जीवन की सारी वृत्तियों से जिनको हम बुरा करते हैं सारी वृत्तियों से परिचित कराने की जरूरत है

उनकी पूर्णता में पूरी गहराई में तो हमारे भीतर एक विवेक एक अवेयरनेस पैदा होनी शुरू होती है कि क्रोध क्या है और यह भी पता चलता है कि क्रोध एक बड़ी शक्ति है जिसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी और मैं मानता हूं विवेकशील आदमी धीरे धीरे क्रोध का सदुपयोग करना सीखेगा दुरुपयोग बंद करेगा पहला कदम क्रोध खत्म करने का नहीं होगा

पहला कदम क्रोध के सदुपयोग का होगा क्रोध के सदुपयोग ही और जो आदमी क्रोध का सदुपयोग करने में समर्थ हो जाएगा वो आदमी क्रोध करते क्षण में भी अभिनय ही कर रहा होगा भीतर वो क्रोध के बाहर खड़ा होगा नहीं तो फिर प्रयोग नहीं कर सकता हम जिस चीज का भी उपयोग कर सकते है उससे अलग हो जाते हैं फौरन एक आदमी अगर इतना सचेत हो गया है कि क्रोध का भी सदुपयोग करता है

तो वो आदमी कभी क्रोधित नहीं है क्रोध सिर्फ बाहर की घटना रह गई जिसका वो उपयोग कर रहा है और भीतर वो क्रोध के बिल्कुल बाहर तभी कर नहीं, तो क्रोध उसका कर ले। दो हैं। अगर हम बेहोश है तो क्रोध हमें जैसा चाहेगा वैसा करवा लेगा और अगर हम होश में है तो क्रोध से हम जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे तो पहला कदम क्रोध के अंत करने का नहीं होगा विवेक विकसित होगा तो क्रोध का सदुपयोग शुरू होगा

दूसरा कदम जब सदुपयोग में पूरा सामर्थ्य व्यक्ति का पैदा हो जाता है कि अब दुरुपयोग क्रोध का नहीं हो सकता अर्थात अब क्रोध उससे दुरुपयोग नहीं करवा सकता वो बेहोश नहीं है वो होश पूर्वक क्रोध को भी इंस्ट्रूमेंट और साधन बना लिया है जब ये समझ पैदा हो जाती तब उसे दिखाई पड़ता है कि सदउपयोग में भी गहरे नुकसान पहुंच रहे

ये तब तक दिखाई नहीं पड़ता जब तक कोई सदुपयोग करना ना सीख ले तब दिखाई पड़ता है कि सदुपयोग तो हो रहा है वो दूसरे के लिए हो रहा है जैसे एक बाप अपने बेटे पर नाराज हो रहा नाराजगी काम की हो सकती और कभी नाराजगी बहुत काम की होती कभी बहुत सार्थक हो सकती

कभी बच्चे के मन पर उस नाराजगी के क्षण में कोई ऐसी छाप पड़ सकती जो है जो जिंदगी भर के लिए कीमती हो जाए लेकिन ये उपयोग करने वाले को निर्भर है नहीं तो ऐसी छाप भी पड़ सकती है कि जिंदगी भर के लिए बाप दुश्मन हो जाए सच तो ये है कि अगर बाप क्रोध करना जानता हो तो बाप के क्रोध में बेटे को प्रेम का पता चलेगा ही अगर उपयोग करना जानता हो तो वो जानेगा कि प्रेम का सबूत है

अगर बाप उपयोग करना जानता हो तो क्रोध में प्रेम ही दिखाई पड़ेगा और अगर उपयोग करना ना जानता हो तो प्रेम में भी प्रेम दिखाई पड़ने वाला नहीं बाप प्रेम करेगा और बेटा समझेगा कि कोई तरकीब कुछ करवाने के इरादे में और वो बच्चे अभागे हैं जिनके मां बाप ने कभी उन पर ज्वलंत क्रोध नहीं किया

ज्वलंत क्रोध बड़ी और बात है ज्वलंत क्रोध का मतलब है कि माँ बाप पूरी तरह इनकार कर रहे हैं किसी बात को अपने पूरे व्यक्तित्व से कि ये गलत थोप नहीं रहे हैं उसके ऊपर कि तू भी गलत मान लेकिन उनके पूरे व्यक्तित्व को गलत लग रही है वो बात और वो आख से भर गए ये छाप अगर बच्चे पर छूट जाए तो उपयोगी हो सकती है लेकिन ये ये सिर्फ उपयोग करने वाला ही ये छाप छोड़ सकता है

एक लड़की को मैं जानता हूं उसका डायवोर्स हो गया पति से अलग हो गई तो माँ बाप उसकी बहुत चिंता करने लगे कि वो दुखी ना डर जाए माँ बाप उसकी बहुत चिंता करने लगे कि वो दुखी ना डर जाए तो ना कभी उस पर नाराज होते नाराजगी का मौका होता कोई तो भी टाल जाते क्योंकि वो वैसे ही दुखी है उसको कोई दुख नहीं देना है वो जो कहती मान लेते

चाहे वो मानने योग्य हो या न हो वो जो मांग करके पूरी कर देते चाहे वो उनकी खर्च की सीमा के भीतर हो हो, या इस इस ख्याल में थे कि वो इस बात लड़की को सुखी कर सकेंगे। उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं इस घर में एक मिनट नहीं रहना चाहती हूँ ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी प्रेम नहीं करता क्योंकि कोई मुझे न कभी इनकार करता है न कोई कभी मुझका नाराज होता ऐसा लगता है कि मैं यहाँ

मेरे से किसी का कोई गहरा संबंध नहीं कोई गहरा संबंध मेरा किसी से नहीं मालूम पड़ता ऐसा लगता है कि सब मेरे साथ अभिनय कर रहे हैं कि जब वो क्रोध भी करना चाहते हैं क्रोध नहीं करते कहीं मुझे दुख लग जाए ऐसा लगता है कि सब मुझ पर तो दया कर रहे हैं और दया बहुत अपमानजनक कभी आपने ख्याल किया कि दया बहुत अपमानजनक है

प्रेम का सब्सिक्यूट नहीं है दया जिसको हम प्रेम करते हैं वो दया नहीं मांगता और जिस दिन आपने दया देनी शुरू की प्रेम खत्म हो गया वो जानता है कि प्रेम खत्म हो चुका है क्योंकि दया जिसको हम करते हैं वो नीचा हो जाता दीन हो जाता हीन हो जाता हम ऊपर हो जाते प्रेम जिसको हम करते हैं उसे हम समानतल से खड़ा करते हैं दया जिससे हम करते हैं उसे नीचे खड़ा करते कोई पत्नी दया नहीं चाहती पति से कोई बेटा अपनी माँ से दया नहीं चाहता प्रेम चाहता है

प्रेम वक्त पर नाराज भी होता है असल में प्रेम ही नाराज हो सकता है क्योंकि प्रेम को पता है नाराजगी से कुछ भी टूटने वाला नहीं प्रेम इतना गहरा है कि नाराजगी की गहरी से गहरी चोट भी सिर्फ वृक्ष को हिलाएगी और कुछ भी नहीं कर पाएगी थोड़ी देर बाद हवाएं चली जाएंगी वृक्ष अपनी जगह खड़ा हो जाए सिर्फ प्रेम ही क्रोध कर सकता है जिससे हमने प्रेम नहीं किया उससे हम क्रोध भी नहीं कर सकते

इसलिए अजनबी से हमारा क्रोध नहीं होता जिसके हम जितने ज्यादा निकट है उससे हमारा क्रोध होता जितनी निकटता बढ़ती उतनी क्रोध की संभावना बढ़ती क्रोध का उपयोग अगर कोई सीख ले तो क्रोध की पीछे छाया प्रेम की ही होती

लेकिन हमें क्रोध का कोई उपयोग नहीं मालूम और बचपन से सिखा दिया गया क्रोध बुरा है तो उसको दबाए कर जाते हैं फिर कभी करते हैं लेकिन वो करना बिल्कुल बेहोश होता है उसका कोई शुभ परिणाम नहीं होता उसका सिवाय अशुभ के कुछ नहीं होता और जब अशुभ परिणाम होता है तो हम पुरानी धारणा को फिर मजबूत कर लेते हैं देखो बचपन से सिखाया था क्रोध बुरा है ये बुरा हो गया फिर हम दबाने लगते हैं

फिर एक विशेष सर्किल शुरू हो गया एक दुष्ट चक्र शुरू हो गया हम दबाएंगे फिर क्रोध फूटेगा जब फूटेगा तब नुकसान होगा जब नुकसान होगा तब दबाने की पुनानी धारणा फिर मजबूत हो जाएगी फिर इकट्ठा करेंगे फिर दबाएंगे पूरी जिंदगी क्रोध और पश्चाताप क्रोध और पश्चाताप उसी में हम जिएंगे और ये बात जो मैं क्रोध के लिए कह रहा हूं सब सब दृष्टियों के लिए लागू है ये ख्याल रख ले जब कोई व्यक्ति क्रोध का सम्यक उपयोग करना सीख जाता है सम्यक क्रोध करना सीख जाता है

राइट right, एंगर तब उसे पहली दर दिखाई पड़ता है कि ठीक क्रोध से भी दूसरे को भला लाभ हो जाए लेकिन मुझे जरा नुकसान होता ही है कहीं ना कहीं मेरे भीतर कुछ चीज टूट जाती तब वो क्रोध के ऊपर भी उठने की श्रम करेगा लेकिन अब ये श्रम में दमन नहीं होगा आप समझ बुद्धि होगी विवेक होगा और अगर आपको दिखाई पड़ जाए

सांप जा रहा है तो आपको सांप के ऊपर से निकलने की इच्छा का दमन थोड़ी करना पड़ता है सांप दिख गया कि आप बच जाते बिना दमन किए सांप जा रहा है और आप उस रास्ते से गुजरते थे तो जब आपको सांप दिखता है कि जहर सामने है और आप बगल में हट जाते हैं तो आपको कोई सप्रेशन थोड़ी करना पड़ता है बगल में हटने के लिए कि साप निकलने की बड़ी इच्छा थी उसको दबा के बगल में हटके कोई दमन नहीं करना पड़ता

सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के सांप है छलांग लग जाती आप बच जाते हैं निकल जाता है। कहीं पीछे ये आकांक्षा नहीं छूट जाती कि सांप के ऊपर से निकलना जब क्रोध भी सांप की तरह दिखाई पड़ने लगता है अनुभव में आने लगता है तो दमन नहीं करना पड़ता आप बस बच के निकल जाते हैं क्रोध एक तरफ हो जाता है आप दूसरी तरफ हो जाते

और जब क्रोध से आप बहुत बार बच के निकल जाते हैं और दमन नहीं होता तो क्रोध इकट्ठा नहीं होता तो उसकी क्षमता धीरे धीरे छीन होती चली जाती है एक क्षण आता है कि आदमी क्रोध के बिल्कुल बाहर हो जाता है फिर भी हो सकता है वैसा आदमी भी कभी क्रोध का प्रयोग करे लेकिन तब वो निपट एक्टिंग होगी बिल्कुल अभिनय होगा उसमें कुछ भी नहीं इससे ज्यादा होने वाला

मेरा कहना यह है कि विवेक विकसित करने की बात है एक एक चीज के संबंध में लंबी प्रक्रिया है किसी को बंधे बंधाए नियम दे देना बहुत सरल है कि झूठ मत बोलो सत्य बोलना धर्म है पर नियम देने से कुछ होता नियम देने से कुछ भी नहीं होता पुराना अनुशासन गया आख भी सांसें गिन रहा

और पुराना मस्तिष्क उस अनुशासन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे डर लग रहा कि अगर अनुशासन चला गया, उसका यह है कि अगर तो मुश्किल हो जाएगी उसका अनुभव यह है कि अनुशासन था तो भी आदमी अच्छा नहीं था तो अनुशासन नहीं रहेगा तो आदमी का क्या होगा उसे पता नहीं है कि आदमी के बुरे होने में उसके अनुशासन का नब्बे प्रतिशत हाथ था

गलत अनुशासन था अज्ञान पूर्ण था, था। जबरदस्ती थी वो। एक नया अनुशासन पैदा करना पड़ेगा और वो अनुशासन ऐसा नहीं होगा कि हम बंधे हुए नियम दे दें, ऐसा होगा कि हम उसके विवेक को बढ़ाने के मौके दें और उसके विवेक को बढ़ने दें और अपने अनुभव बता दें जीवन के और हट जाए रास्ते से बच्चों के

एकदम रास्ते खड़े ना रहे उनके सब चीजों में उनको बांधने और जंजीरों में कसने की कोशिश मत करे वे जंजीरें तोड़ने को उत्सुक हो गए और कोई जंजीर बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर भगवान भी जंजीर मालूम पड़ेगा तो टूटेगा बच नहीं सकता अब सोने की भी जंजीर बचेगी नहीं क्योंकि जंजीर के खिलाफ मामला खड़ा हो गया है

और अच्छा हुआ है बुरा नहीं हुआ जंजीर बचनी के नहीं चाहिए लेकिन मनुष्य चेतना के विकास का क्रम है एक क्रम था जब चेतना इतनी विकसित नहीं थी नियम थोपे गए थे, शायद उसके सिवाय कोई उपाय नहीं था अब नियम थोपने की जरूरत नहीं रह गई है अब नियम बाधा बन गए अब हमें समझ अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ाने की दिशा में श्रम करना पड़ेगा तो मैं कहना चाहता हूँ समझ विवेक एकमात्र अनुशासन

पूरी प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी क्योंकि विवेक की जगाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होगी नियम थोपने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी हैं दोनों बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिटी खतरे इसमें उठाने पड़ेंगे खतरे पुरानी प्रक्रिया में भी बहुत उठाए सबसे बड़ा खतरा तो यह उठाया कि आदमी जड़ हो गया जिसने नियम माना

वो जड़ हो गया जिसने नियम नहीं माना वो बर्बाद हो गया दोनों विकल्प बुरे थे अगर किसी ने पुराना अनुशासन मान लिया तो वो बिल्कुल, हो गया, बिल्कुल जड़ हो गया उसकी बुद्धि खो गई और जिसने बुद्धि को बचाने की कोशिश की उसे नियम तोड़ने पड़े वो बर्बाद हो गया वो अपराधी हो गया वो वो प्रॉब्लम बन गया समस्या बन गया वो एक मुश्किल की बात बन गया दोनों तरफ विकल्प बुरे सिद्ध हुए जिसने नियम माना वो खराब हुआ क्योंकि नियम ने उसको जड़ कर दिया

गुलाम बना दिया और जिसने नियम तोड़ा वो स्वच्छंद हो गया नियम से अच्छा फल नहीं आया ये हमारी जो आदमीय है आज इसी तरह की है खतरे इसमें है इसमें खतरे बिल्कुल दूसरे तरह के हैं जो मैं कह रहा हूँ इसमें खतरे ये नहीं हैं जो पिछली परंपरा में थे इसमें खतरा सिर्फ एक ही थोड़ी देर लगेगी और धैर्य रखना पड़ेगा बस और कुछ भी नहीं धैर्य की बहुत कमी माँ बाप चाहते हैं कि बेटा आज बूढ़ा हो जाए

की बूढ़े के जिंदगी भर का अनुभव बेटे पे आज कैसे जा सकता है बेटा बूढ़ा होते होते बूढ़ा होगा वक्त लेगा समय लेगा और जल्दी में नुकसान हो सकता है जल्दी में यह हो सकता है कि तो उसकी विकास की प्रक्रिया ही ठप हो जाए और वो हमेशा के लिए बच्चा रह जाए वो कभी भी प्रोड ने हो सके वक्त लगेगा

बच्चे के साथ थोड़ी समझ लेनी पड़ेगी बहुत धैर्य रखना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के साथ अगर धैर्य नहीं रखा गया तो खतरा दुनिया के सामने है बहुत धैर्य की जरूरत है बड़ी शक्ति जब प्रकट होती है तो धैर्य की जरूरत पड़ती है बड़ी शक्ति प्रकट हो रही है पृथ्वी पर ऐसी कभी भी प्रकट नहीं हुई मनुष्य चेतना ऐसी जगह आ गई जहां से छलांग लगेगी जहां से बिल्कुल नए मनुष्य का जन्म होगा

ऐसी तो जगह पर बड़े संकट का क्राइसिस का मौका तो होता है मौका खड़ा है। अगर पुराने मन ने जिद की कि हम पुराने नियम जारी रखेंगे तो भी छलांग लगेगी लेकिन तब सब टूट के छलांग लगेगी सब नष्ट हो जाएगा उसमें अच्छा भी जाएगा बुरा तो जाएगा लेकिन अगर पुराने मन ने थोड़ी समझ जाहिर की

और नई जो संभावना प्रकट हो रही है नया जो मनुष्य पैदा हो रहा है उसको समझने की कोशिश की तो बहुत फर्क विश्वविद्यालय में पीछे फ्रांस में बहुत उपद्रव चला अध्यापकों ने बहुत समझाने की कोशिश की अध्यापकों ने जो समझाया उसके उत्तर में लड़कों ने सारी दीवालों को विश्वविद्यालय के एक वाक्य लिख दिया बड़े बड़े अक्षरो में प्रोफेसर यू आर ओल्ड

हम एक ही उत्तर देना चाहते हैं कि अध्यापक आप बूढ़े हो गए और जो नया हो रहा है उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कर उत्तर बहुत सांकेतिक अर्थपूर्ण सारी व्यवस्था पुरानी हो गई है सब ओल्ड हो गया है

और सब जराजी हो गया और 5000 वर्ष के अनुभव से असफल हो गया सफल भी नहीं तो मैं जो करना चाहता हूं वो ये अनुशासन एक तरह का होगा होना चाहिए वो भीतर से आए और हम युवकों को बच्चों को आने वाली पीढ़ों पीढ़ियों को भीतर से तैयार कर सकें कि वे अनुशासन अनुभव करें बाहर से तैयारी अब नहीं हो सकती आपको मुझे सुनना है तो आप चुप बैठे

ये भीतर से आया हुआ अनुशासन इसमें कोई ऊपर से थोपने का सवाल नहीं है एक बोलने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चुप रहो शांत रहो मेरी बात सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं और बात बातचीत चल रही है और कोई सुनने को तो राजी नहीं और बातचीत चली जा रही है वो अनुशासन ऊपर से थोपा जा रहा है

नहीं अगर आप बातचीत करते चले जा रहे हैं और मुझे नहीं सुनना है तो आपके समझने की जरूरत नहीं मेरे समझने की जरूरत है कि बोलना बंद करो और विदा हो जाऊँ तो आपको समझाने का क्या सवाल है बात खत्म हो गई है मुझे जानना चाहिए कि लोग सुनने को राजी नहीं मुझे विदा हो जाना चाहिए तो वो मुनि वो समझाने वाला विदा होना नहीं चाहता वो आपको कह रहा है चुप रहो डंडे के बल पर चुप रहो नरक चले जाओगे चुप नहीं रहोगे वो आपको चुप करने की कोशिश कर रहा है खुद चुप हो जाए नहीं सुनना है लोगों को विदा हो जाए

लोगों को सुनना होगा वो चुप होंगे नहीं सुनना होगा वो चुप नहीं होंगे उन्हें सुनना होगा वो पकड़ के ले आएंगे क्या हम सुनने को राजी हैं उन्हें नहीं सुनना होगा बात खत्म हो गई सुनाना जरूरी भी क्या है? सुनने के लिए ही कोई तैयार ना हो तो सुनाना जरूरी कहां मगर अब तक यही था

कि समझाया जा रहा है कि जब कोई बोल रहा है तो चुप रहो चाहे वो कुछ भी बोल रहा है वो अनगर बोल रहा है तो भी चुप रहो वो अब नहीं चलेगा अब नहीं चल सकता है अब बोलने वाले को जानना पड़ेगा कि बोलने वाली बात होगी तो ही पढ़ाई तो जा सकती है क्योंकि तब एक भीतरी अनुशासन पैदा होता है जिसे सुनना है वो अपनी सांस तक रोक लेता है कि कहीं को चूकना चाहे

वो एक भीतरी अनुशासन है अब बाहरी अनुशासन नहीं चल सकता जीवन की सारी व्यवस्था में नहीं चल सकता है, है, है। बाप बेटे से कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ इसलिए आदर करो ये कोई तर्क का नियम थोड़ी है कि इसलिए तुम पिता हो ये सिद्ध करो आदर आना होगा आ जाएगा नहीं आना होगा नहीं, आ, नहीं और मैं मानता हूँ की अगर सिद्ध कर सके कोई की मैं पिता हूँ तो आदर आता है वो एक भीतरी अनुशासन है उसको कोई नहीं रोक सकता

असंभव है कि एक पिता के प्रति आदर न हो यह असंभव ही है कि एक पिता के प्रति आदर न हो लेकिन सिर्फ जन्मदाता पिता नहीं प्रोड्यूसर उत्पादक है पिता नहीं और उत्पादक कह रहा है कि मैं पिता हूँ अनुशासन नहीं आने वाला क्योंकि लड़के समझ रहे हैं कि सिर्फ तुमने पैदा कर दिया बस बात खत्म हो गई

और पैदा करने में तुम कोई बहुत समझ पूर्वक पैदा कर दी हो ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता आकस्मिक घटना है तुम कोई पैदा करना ही चाहते थे ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता तुमने सोचा भी था तुमने मुझे निमंत्रण भी दिया था ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता अति तुम हूँ आकस्मिक हूँ तुमने झेल दिया है दूसरी बात है। ये सब साफ हो गया है अब पिता होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा पैदा करना काफी नहीं है

और मैं मानता हूं कभी काफी नहीं था पिता होना सच करना पड़ेगा पिता होना बड़ी डेलिकेट बड़ी नाजुक बात है ज़्यादा नाजुक बात क्योंकि माँ होना बहुत कुछ प्राकृतिक है पिता होना बिल्कुल ही अप्राकृतिक है पिता होना बिल्कुल सामाजिक घटना है पिता के बिना काम चल सकता है पिता कोई अनिवार्य बात नहीं है

पिता मनुष्य की संस्कृति की खोज है माँ तो होगी ही पिता के बिना हो सकती है, पिता का पता लगाना मुश्किल हो सकता है ये जान के आप हैरान होंगे कि अंकल, चाचा, पुराना है शब्द है शब्द कोई तीन चार हजार वर्ष पहले पिता का कोई पता नहीं चलता था स्त्री थी और पुरुष थे और किनमे किनमें संबंध होता था कुछ पक्का नहीं था पिता कौन है यह तय करना मुश्किल था सब अंकिल थे जो एक उम्र के थे बड़े थे वो सब अंकिल थे उनमें कोई पिता होगा

पिता तो बाद में आया जब फिर हो गई बात और पति पत्नी सुनिश्चित हो गए और एक घर बच गया और पति पत्नी तय हो गए तो उनके ही बीच संबंध होता है और किसी के बीच संबंध होता तब पिता आया पिता बहुत नई घटना है और डर है कि विदा ना हो जाए इसका पूरा डर क्योंकि पिता की संस्था बहुत योग्य सिद्ध नहीं हुई है इसलिए विदा हो सकती है

रूस में या नए समाजों में चिंता हो रही है इस बात की कि पिता को विदा किया जाए क्योंकि संस्था कोई बहुत योग्य साबित नहीं हुई खतरा इस बात का है कि पिता को बदला जा सके कुछ नया इंसान हो सकता है पिता करना पड़ेगा। एक गुरु कह रहा है कि मुझे सम्मान दो क्योंकि मैं गुरु हूँ ये बात ही कहना गलत जो गुरु ये कहे की मुझे सम्मान दो जानना चाहिए की वो गुरु होने के योग न रहा बात खत्म हो गई है ये कहने की बात है ये मांगना पड़ेगी

उसे गुरु होना सिद्ध करना चाहिए वो सिद्ध कर दे और विद्यार्थी को नहीं छोड़ना चाहिए कि वो शिष्य होना सिद्ध करे क्योंकि शिष्य अभी अभी आया है नया नया है उसको नहीं छोड़ा जा सकता ये मामला। वो भी दुनिया शुरू कर रहा है ये मामला ये जिम्मेदारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की है कि वो सिद्ध करे की मैं गुरु हूँ तो मेरा मानना है कि गुरु अगर सिद्ध कर दे की गुरु है तो शिष्य के भीतर एक भीतरी डिसाइपलशिप

जिसको कहना नहीं पड़ता एक भीतरी शिष्य में पैदा होना शुरू होता है जिसमें सम्मान है जिसमें अपमान असंभव क्योंकि जिससे हमने कुछ भी पाया हो उसका अपमान बिल्कुल असंभव लेकिन इससे हमने कुछ भी ना पाया हो जो सिर्फ तनख्वा पा रहा हो और मशीन की तरह आके कुछ बोल जाता हो और जिससे हमारा कोई आंतरिक संबंध ना हो कोई भीतरी नाता ना बनता हो

अब उपकुलपति कहते हैं विश्वविद्यालय के प्रधान प्रधानपति कहते हैं कुलपति मतलब घर का बड़ा है। और उसको लड़कों का नाम भी पता नहीं कि कौन लड़का पढ़ता है कौन <laughs> फैक्ट्री है यूनिवर्सिटी अब कोई कोई घर तो नहीं है तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ ऐसा नाम देना चाहिए वाइस चांसलर को एक फैक्ट्री है यूनिवर्सिटी जहां धंधा चला रहे हैं पढ़ाने का फैक्ट्री है वहां शिफ्ट चल रही है सुबह दोपहर शाम फैक्ट्री की शिफ्ट जैसे बदलती है

ऐसा काम चल रहा है वहां नौकरी पैसा लोग पढ़ा रहे हैं उसको कुलपति कुल बड़ा अर्थपूर्ण था घर के बड़े का नाम था जो पूरे कुल का की तरह था जो अपने बच्चों को साथ जी रहा था उनकी चिंता कर रहा था उनकी बीमारी की उनके स्वास्थ्य की उनकी समझ की उनके ज्ञान की सारी चिंता कर रहा था जो उनके लिए फिक्र में था जो रात बीमार पड़ते थे तो उनके खा पाकर रात भर बैठा भी रहता वो कुलपति था तो समझ में आता था उसके प्रति आदर रहा होगा

वो अनिवार्य उसको मांगा नहीं गया होगा अब इस कुलपति को जिसे हम सिर्फ नाम से कुलपति कहे जा रहे हैं, जिसका कुलपति होने से कोई इतना संबंध है कि वो राजनीतिक में जीत गया है और चुनाव जीत लिया तो कुलपति होना भी कोई चुनाव से हो सकता है ऐसा तो कल पिता के लिए भी हम कर सकते हैं एक लड़के के लिए चार पिता खड़े हो जाए तो चुनाव लड़के जो जीत जाए वो तुम्हारा बाप

फिर तुम आदर देना उसको बाप कर कैसे संभव होगा ये कुलपति चुनाव से नहीं आया था एक कुल था एक घर था सीखने वालों का एक परिवार था उस परिवार में जो सर्वाधिक व्रत था सबसे ज्यादा सीखा था सबसे ज्यादा सिखाया था सबसे ज्यादा सब प्रेमपूर्ण था पिता होने यो था वो पिता बन गया था ये बिल्कुल सहज घटना थी

तो उसके प्रति आदर था अब उस कुलपति का आदर आज का कुलपति मानता है तो सब बेहूद की बातें हो जाती कोई नहीं आदर देगा कुलपति हूँ इसलिए मुझे आदर उतना मिलना चाहिए जितना कुलपति को गुरु को मिलता बेहूदी बातें है, बात है। सर, कोई नहीं। आने वाले भविष्य में हमें समझना पड़ेगा की कुलपति सिद्ध करो गुरु सिद्ध करो

तो गुरु सिद्ध करना साधारण बात नहीं बहुत असाधारण घटना है इतना आंतरिक संबंध बनाना इतना प्रीतिपूर्ण संबंध बनाना इतना प्रेम देना कि दूसरा अनुगत हो जाए दूसरा झुक जाए झुक जाना पड़े उसे ख्याल भी कभी ना आए कि वो झुका क्योंकि जिसको ख्याल आ गया झुकने का वो का जाए क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता

तो क्यों कोई झुकना चाहे और जिससे कहा गया कि झुको उसके मन में सख्ती पैदा हो जाएगी झुकने के प्रति दुश्मनी पैदा हो जाए। अगर झुकेगा तो भी मन में घृणा लेगा नहीं झुकेगा तो अहंकार और दम्भ मजबूत हो जाएगा नहीं ये कहने की बात नहीं है कि कोई झुके जब कोई आदमी इस योग्य होता है कि किसी को झुकने का ख्याल आ जाता है अनजाने कोई झुक जाता है

तब एक और ही बात है एक भीतरी अनुशासन की बात तो सिर्फ ऊपर से नहीं थोपनी है आने वाले जगत भीतर से लाने और प्रश्न बहुत से है कुछ मित्रों का ख्याल है कि वो भी बहुत से प्रश्न हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं इसे कैसे अधिकतम लोगों तक पहुँचाया जा सके क्या रास्ता हो क्या मार्ग हो इसे थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा

पुराने रास्ते भी बातों को पहुंचाने के रहे हैं। वो सब गलत साबित हुए और अक्सर ये होता है कि नई बात को भी अगर हम पहुंचाने चाहें तो पुराने ही रास्तों से पहुंचाना शुरू करते हैं, और पुराना रास्ता फिर नई बात को भी पुरानी कर देता है पुराने रास्ते ये रहे हैं कि संगठन बनाओ ऑर्गेनाइज करो जो एक मत को मानते हैं वो इकट्ठे हो जाए

वो चारों तरफ एक दीवार खींचने, दूसरों से अलग हो जाए भिन्न हो जाए ये पुराना विचार को फैलाने का रास्ता था इससे विचार कुछ फैले लेकिन इससे मनुष्यता खंडित होगी, और मनुष्यता का खंडित हो जाना किसी भी विचार के फैलने से ज्यादा महंगा मामला है कोई फैले न फैले ये उसकी बात नहीं है बड़ी महत्व लेकिन आज भी में टूट जाए ये बहुत खतरनाक फिर जो लोग संगठित हो जाते हैं

ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं संप्रदाय बना लेते हैं समुदाय बना लेते हैं संस्था बना लेते हैं वे धीरे धीरे विचार करना बंद कर देते हैं, वे धीरे-धीरे विचार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि 10 आदमियों का इकट्ठा होके अगर सहमत होना हो तो विचार करना मुश्किल है विचार असहमति लाता है जितना हम विचार करेंगे उतना ही दूसरे से राजी होना एकदम आसान नहीं रह जाएगा

सिर्फ बुद्धुओं की भीड़ इकट्ठी की जा सकती है बुद्धिमानों की भीड़ करने <laughs> तो भीड़ इकट्ठे व्यक्ति टूट जाता है, है फौरन जैसे एक आदमी ने कहा मैं हिंदू हूँ वो आदमी व्यक्ति की तरह खत्म हो गया हिंदू होने का जो अर्थ है वो उसने स्वीकार कर लिया अब वो व्यक्ति नहीं रहा हिंदू भीड़ का एक हिस्सा हो गया

जिसने कहा मैं मुसलमान हूँ उसने कहा मैं अपने को खोता हूँ तुम्हारी बड़ी भीड़ का जो संकेत है मुसलमानों में स्वीकार करता हूँ और जो मुसलमान होने का अर्थ है वो स्वीकार करता हूँ मुसलमान होने का अब मुझे संदेह नहीं है अब मुझे विचार नहीं करना है मैं पहुंच गया जो ठीक था वो मैंने पा लिया बात खत्म होती है मैं सम्मिलित होता हूँ मैं स्वीकार करने का जो आदमी मुसलमान बन गया वो आदमी आदमी नहीं रह गया सिर्फ एक संस्था का सदस्य हो गया

उसने अपने को खो दिया खत्म कर दिया। तो मेरी बात कोई संस्था कोई संगठन बना के नहीं पहुंचानी मुश्किल मामला है फिर पहुंचाना बहुत मुश्किल संस्था ना हो संगठन न हो तो बात कैसे पहुंचता और संस्था और संगठन के मैं बिल्कुल दुश्मनी एकदम दुश्मनी है बात पहुंची कि नहीं पहुंची उत्तमूल्य नहीं संस्था नहीं बननी

संस्था बनी तो उसके स्वार्थ आए स्वार्थ आए की जो हम पहुंचाना चाहते थे वो गया संस्था बनी कि संस्था के पद आए प्रतिष्ठा संघर्ष आया चुनाव आया पॉलिटिक्स आई कोई संस्था बिना पॉलिटिक्स के नहीं हो सकती व्यक्ति हो सकता है बिना राजनीति के संगठन कभी बिना राजनीति के नहीं हो सकता संगठन में राजनीति होगी

राजनीति वही नहीं है जो राज्य के लोग करते हैं राजनीति वो है जो कोई भी समूह पद प्रतिष्ठा के लिए करता है भीतरी राजनीति होती है अगर 500 सौ साधु मिलेंगे तो भीतरी राजनीति शुरू हो जाए कि कौन आचार्य बने कौन औपाचारी हो फिर कब आचारी मरे कब कौन दूसरा उसकी जगह ले वो राजनीति उतनी ही है सबसे जितनी राष्ट्रपति की होगी प्रधानमंत्री की होगी उसमें कोई फर्क नहीं एक छोटा ग्रुप है जिसके भीतर खेल चलेगा जहाँ संगठन हुआ वहां राजनीति होगी

इसलिए मैं कहता हूं संगठन मात्र पॉलिटिकल होते हैं कोई धार्मिक संगठन हो ही नहीं सकता धार्मिक संगठन भी हुआ तो फौरन राजनीतिक हो जाएगा नाम डरम का रहेगा भीतर राजनीतिक शुरू हो जाएगी संगठन नहीं बनाना है कोई चीज इसलिए बड़ा दुष्कर काम है बड़ा कठिन काम व्यक्ति की हैसियत से क्या हम कर सकते हैं व्यक्ति की हैसियत से क्या हम कर सकते हैं

जो बात ठीक लगती हो और वो भी इसलिए नहीं कि मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं और आपको तो ठीक लग जाती है आप नहीं सोचते तो आप खतरनाक आदमी हैं आप नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि तब आप तोते की तरह दोहराएंगे जो कि सदा से हो रहा है महावीर ने क्या कहा उनके मुनि उसको दोहराए चले जा रहे उनमें से एक ने भी उसे जानने की फिक्र नहीं की है कि वो क्या है?

क्योंकि वो महावीर की आलोचना करने में ही डर गए हैं असमर्थ हो गए वो डर गए कि महावीर की आलोचना तो हो नहीं सकती महावीर तो सर्वज्ञ में जो कह दिया वो ठीक है वो इसलिए ठीक नहीं है कि ठीक है वो इसलिए ठीक है कि महावीर ने कहा तो बुद्ध ने कहा है मोहम्मद ने कहा कृष्ण ने कहा है, वो ठीक होके बैठ गया अब उसको प्रचार करना ऐसा आदमी विचारशील नहीं होता और ऐसा आदमी

विचार को कम पहुंचाता है अविचार ज्यादा पैदा करवाता है वो जिसको भी सिखा पढ़ा के राजी कर लेगा उसने एक आदमी को और अविचार में डाल दिया एक आदमी की और बुद्धि नष्ट की मैं जो कह रहा हूं, कोई वैसा ही उसे सब तक पहुंचा देना है ये सवाल नहीं कोई जरूरत भी क्या है एक आदमी को जो ठीक लग रहा है कह रहा है, वो सभी को ठीक लगे यह अनिवार्य कहा है इसकी मांग क्यों होनी चाहिए वो सभी को ठीक लगे

जान जानते आप हैरान होंगे कि जिस आदमी को ये फिक्र होती है कि जो मुझे ठीक लग रहा है वो सबको ठीक लगना चाहिए उस आदमी को भीतरी रूप से शक होता है कि जो मुझे ठीक लग रहा है वो ठीक है या नहीं वो दूसरों को समझा के खुद कन्विंस हो जाना चाहता है कि नहीं जरूर ठीक है जब इतने लोगों को ठीक लगने लगा है तो गलत नहीं हो सकता इसलिए आदमी अन्यायिक खोजता है

जिस आदमी को अपने सत्य पर कोई श्रद्धा नहीं है वो अन्यायी खोजता है जितने अन्यायी बढ़ते जाते हैं उस, उतनी उसकी भी आस्था पक्की होती चली जाती कि जब इतने लोगों को ठीक लग रहा है तो बात ठीक ही होनी चाहिए उस उसका करेज उसका साहस बढ़ता चला जाता है नहीं तो मैं तो अकेले आदमी की तरह ही कहना चाहता हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है वो मुझे ठीक ही लग रहा है उसमें आप मेरे पास आते हैं कि नहीं आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला

अकेले जंगल में बैठूंगा तो वो इतने ठीक है मेरे पास करोड़ आदमी इकट्ठे हो जाएं तो उतना ही ठीक उसमें रक्की भर फर्क भीड़ से नहीं पड़ने का इसलिए भीड़ की कोई साइकोलॉजिकल डिमांड नहीं है कोई मनोवैज्ञानिक कमी नहीं है भीतर मेरे मन में जो उसको भीड़ से पूरा कर लेना इसलिए भीड़ इकट्ठी करने की कोई बात नहीं और आप भीड़ इकट्ठी करने के प्रयोजन को भी मत लेना अपने मन बात जो ठीक लगती है उसे दूसरे से निवेदन कर देना

और निवेदन तो इसलिए नहीं कर देना है कि वो कन्विंस हो जाए कि वो राजी हो जाए निवेदन इसलिए कर देना है कि हमारे मानवीय होने का हिस्सा है कि जो मुझे ठीक लगे वो मेरे साथ मर न जाए उसे मैं उससे हो सकता है वो किसी के काम आ जाए हो सकता है किसी के काम न आए उसे मैं शेयर कर लू बस उसे दूसरे को भी साझीदार बना लू मुझे ठीक लगी है एक बात उससे मुझे आनंद मिला है

आप भी मेरे पड़ोस से गुजर रहे हैं ना आपसे कह दूं कि एक बात दूसरे मुझे आनंद मिला है वो सकता है आपको मिल जाए सोचना बात खत्म हो गई इससे कुछ लेना देना नहीं क्योंकि जैसे ही बात की और शर्त रखी कि हमारी बात अगर ठीक लगे तो हमारे संगठन में आओ हमारी बात ठीक लगे तो ये करो और ये मत करो कि हमें बात से कम संबंध रह गया बात के पीछे

कुछ और चीजों और स्वार्थों से ज्यादा संबंध हो गए उनको बिल्कुल नहीं लेना है आज एक ईसाई दूसरे को ईसाई बना रहा यह मतलब नहीं है कि उसे ईसा से कोई आनंद मिल गया है जो वो दूसरे को बांटने के लिए उत्सुक प्रयोजन बिल्कुल दूसरे ना उसे कोई आनंद दिखाई पड़ रहा है और ये दूसरे को ईसाई बनाने से लगा प्रयोजन बहुत दूसरे है अब

भीड़ बढ़ाने के शक्ति बढ़ाने के संगठन बढ़ाने के राजनीति के दुनिया की पॉलिटिक्स के पीछे हिस्से नहीं किसी को अगर ईसा से आनंद मिला हो तो आनंद मिला लेकिन ईसाई क्यों बनाने की में पड़े। बनाने से क्या संबंध है ईसा से कोई आनंद देना ईसाई बने लिया जा सकता है ईसाई बनाने का क्या संबंध है इसलिए न तो कोई संप्रदाय खड़ा करना है न कोई मत न लोगों की भीड़

मेरी बात से अगर आपको लगता हो कि कोई आनंद आपको दिखाई पड़ता है मुझे दिखाई पड़ता हो तो भी आपको खबर नहीं ले जानी। आपको भी मेरी बात में कोई आनंद अनुभव होने लगे तो ये मानवीय जिम्मेदारी है ये मनुष्य होने का हिस्सा है कि मैंने कोई आनंद पा लिया हो तो वो मेरे साथ न मर जाए उसकी खबर में फैला दू वो किसी को शायद काम पड़ जाए बेकार होगा तो काम नहीं पड़ेगा बात खत्म हो जाएगी हवा में खो जाएगी काम पड़ेगा तो चल पड़ेगी

लेकिन अनाम न ना उसका नाम होगा बात का न कोई संगठन होगा न पीछे कोई बंधने का सवाल होगा न हमारी कोई मांग होगी न कोई सवाल होगा ना कोई संबंध होगा कोई अनुयायी इकट्ठे नहीं करने कैसे फिर इस बात को पहुंचाना तो अपने अपने तय सोचना चाहिए

मैं क्या कर सकता हूँ अगर मुझे कोई बात आनंदपूर्ण लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ पहला तो काम यह है कि तो उसे मैं जीना शुरू करूँ क्योंकि जीने की सुगंध भी उसे पहुंचाएगी मेरे कहने से वो नहीं पहुंचाएगी मेरे जीने की सुगंध उसे पहुंचाई अगर आप उसे जिये तो आपकी पत्नी पूछेगी कि क्या हो गया तुम आदमी दूसरे हो गए

तुम्हारा क्रोध कुछ और हो गया तुम्हारा प्रेम कुछ और हो गया तुम पति कुछ और हो गए तुम पिता कुछ और हो गए क्या हो क्या गया जब एक व्यक्ति में थोड़े से भी फर्क आते हैं तो उसके चारों तरफ पूछ शुरू हो जाती है कि हो क्या गया और अगर वो फर्क आनंदपूर्ण है तो दूसरों में भी प्यास जगती है कि क्या हो गए तो निवेदन कर देना है

किसी पर थोप नहीं देना निवेदन कर देना है ये कर रहा हूं ये सोच रहा हूं इससे कुछ हो रहा है तुम भी सोचो शायद कुछ हो सके ठीक लगता हो साहित्य पहुंचा देना है ठीक लगता हो हो सकता है कई बार आप ना समझा सकते हो और ठीक लगता हो क्योंकि समझाना एक अलग बात है ठीक लगना बिल्कुल अलग बात है जरूरी नहीं है कि जिसको ठीक लग जाए वो समझा भी सक

और ये भी जरूरी नहीं है कि जो समझा सकता है उसको कुछ ठीक लग गया ये भी कोई जरूरी नहीं है ये दोनों बातें अलग है कभी एक आदमी में हो भी सकती अक्सर नहीं होती बुद्ध से किसी ने पूछा था कि आपके साथ 10000 हजार भिक्षु हैं इनमें से कितने लोगों को वो ज्ञान उपलब्ध हो गया है जो आपको होगा बुद्ध ने कहा बहुतों को और उन्होंने कहा वो पहचान में नहीं आते तो बुद्ध ने कहा फर्क इतना है की मैं बोलता हूँ इसलिए तुम पहचान देते हो वो चुप है इसलिए तुम नहीं पहचानते मैं भी चुप होता तुम मुझे भी नहीं पहचान

बहुतों को हुआ पृथ्वी पर बहुत लोगों ने सत्य जाना है जितने नाम हम गिनाते हैं उतना ही है नहीं वो तो बहुत कम संख्या है वो तो सिर्फ उन लोगों की संख्या है जिन्होंने सत्य जाना और साथ में टीचर होने की जिनकी संभावना है साथ में जो शिक्षक भी हो सकते थे जो कह भी सकते थे संवादित कर सकते थे समझा सकते थे लेकिन जितने हम नाम जानते हैं उतने में सबको हुआ भी नहीं कुछ तो उसमें ऐसे ही है जो सिर्फ समझा सकते थे जिनको हुआ कुछ भी नहीं

तो हमारे बड़े नामों में सब सच भी नहीं और हमारे बहुत छोटे नामों में जो खो गए हैं बहुत सच थे इनका तो कोई पता नहीं चलता

दुनिया में सबसे जानने वाले सभी लोगों का पता नहीं चलता क्योंकि हमें पता तो बोलने से चलता है और कोई तो उपाय नहीं तो जरूरी नहीं है कि आपको हो जाए ख्याल तो आप समझा भी सकते हैं बहुत बार ऐसे होता है कि गूंगे का गुण हो जाता है लगता है कि कुछ समझ में पड़ लेकिन कैसे कहो और जब कहने जाते हैं और दूसरे तर्क उठाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कैसे समझाओ उसको पीड़ा होती है लेकिन समझाना बहुत मुश्किल होता है तो मेरे टेप है वो सुना दे सकते हैं किताबें में वो पहुंचा दे सकते हैं

लेकिन इतना ही ध्यान रख के कि वो सुना देना आग्रह कोई भी नहीं सुना से चुपचाप वापिस लौटाना है ये भी नहीं पूछना है कि कैसा लगा ये पूछने में भी आग्रह शुरू हो जाए जानने का मन होता है हमारा कि किसी को हम कहें तो पीछे पूछें कि कैसा लगा इतना भी आग्रह गलत है बात खत्म हो गई है उसे कुछ लगा होगा वो कहेगा उसके भीतर से आने को तो नहीं लगा होगा बात समाप्त हो गई है ये पूछना क्यों है

हो तो सकता है इस पूछने में उसे पड़े अच्छा लगे हम इतने शिष्टाचार के भर गए कि असत्य तो भी शिष्टाचार बन गया शिष्टाचार असत्य ही है सुबह है कही है कहते हैं और हम कहते हैं बहुत अच्छे उसको तो धोखा होता ही है ये सुन के हमको भी धोखा होता है बहुत तो अच्छा शिष्टाचार भर का हिस्सा है।, है वो भी जानता है कि कौन अच्छा है वो भी जानता है

अगर शिष्ट हो तो पूछनी नहीं चाहिए कि कैसे आदमी को क्यों में डालना अगर वो ठीक ना हो तो कहने में मुश्किल पड़ती है जापान में छोटे छोटे बच्चों को वो सिखाते हैं किसी की तनखा कभी मत पूछना अशिष्ट क्योंकि हो सकता है तनखा बहुत कम हो और तुमने पूछ लिया कि कितनी तनख्वा है तो तुम उसे दिक्कत में डाल दो चार आदमियों के सामने कहने में उसके संकोच हो कि पचास रुपए महना दिनता लगे

और या उसे झूठ बोलना पड़ेगी पांच सौ रुपए उसको संकोच में क्यों डालना है सब प्रश्न क्यों तो खड़ा करना है हमारा मूल तो बहुत अद्भुत हम तो ना केवल ये पूछते हैं कि तनख्वाह पूछते ये नहीं है वो आदमी भी कहता है कि हाँ <laughs> <laughs> अजीब बुरा है अशुभ है अयोग्य है

ख्याल नहीं है बोझ में नहीं है किसी को टेप सुना दिया किसी को किताब दे दी ये भी नहीं पूछना कि कैसा लगा लगा बात खत्म हो हो गई आपका काम पूरा गया उसे कुछ होगा हो कहेगा नहीं कहेगा नहीं कहेगा कई बार लग भी सकता है और ना कहे कई बार तो ऐसा होता है जब बात कोई बहुत गहरी लग जाती है तो कहने तक का मन नहीं होता कोई पूछता है तो भी बुरा लगता है कहने का भी मन नहीं होता तो खबर घर पहुँचा देनी

सुना देना, किताब पहुंचा देनी है खबर पहुंचा देनी कोई बांधना नहीं है किसी को और एक एक व्यक्ति को व्यक्ति की, की है से खबर पहुंचा देनी किसी संगठन के सदस्य की से नहीं, निश्चित है दस मित्र बैठ के बात करेंगे तो वो दस मित्र ही हैं, एक संगठन नहीं ये ध्यान में रखना दस मित्र एक संगठन नहीं पचास मित्र एक संगठन नहीं

और मित्र का एक मुक्ति है मित्र की एक स्वतंत्रता है उसे मेरी सब बातें ठीक नहीं भी लग सकती एक बात ठीक लग सकती उतनी मैत्री भी चल सकती हमारा ये भी आग्रह होता है बड़े मन में राजी होंगे तो पूरे के लिए और नाराजी होंगे तो पूरे के लिए ये भी बड़ी ना कि बिल्कुल गलत है एक आदमी मेरी एक बात से नाराज हो जाता तो मेरी सारी बातों से नाराज हो जाता और या एक आदमी मेरी एक बात से राजी हो जाता तो सबसे राजी हो जाता बुद्धिहीनता है

मेरी जिस बात से राजी नहीं है उसमें दोस्ती नहीं चलेगा इस क्या उस बात बात को उससे हमारा मेल नहीं पड़ता। जिस बात से राजी उसमें दोस्ती चल सकती एक छोटी सी बात में दोस्ती चल सकती है और आग्रह ही नहीं करना चाहिए कि तो सब में मेल होगा तभी दोस्ती चलेगी ये आग्रह बहुत डिक्टेटोरियल ये आग्रह बहुत काननशाही से भरा हुआ टोटलेटेरियन है ये आग्रह की पूरा होगा तो

तो गुरु भी कहता है कि पूरा राजी हो जाओ मुझसे और शिष्य भी कहता है कि पूरे राजी होंगे तभी मगर पूरे का सवाल क्या जिंदगी सब अधूरी है अधिक पूरा कुछ भी नहीं होता पूरा सब मोक्ष में होता यहां पूरा होता ही नहीं पृथ्वी पर सब अपूर्ण यहाँ दोस्ती अधूरी है प्रेम अधूरा है यहाँ प्रेम भी पूरा नहीं दोस्ती भी पूरी नहीं यहाँ कोई चीज पूरी हो नहीं सकती पृथ्वी पर पृथ्वी के होने में अपूर्णता है

पृथ्वी पर अस्तित्व ही अपूर्ण का हो सकता है पूर्ण जैसे ही कुछ हुआ पृथ्वी के बाहर गया इसलिए हम पूर्ण को मोक्ष भेज देते नहीं नहीं महावीर गए राम गए गए खो जाते जैसे ही कोई पूर्ण हुआ वो छुटकारा पा जाता है इस जगत इस जगत में होना अपूर्ण होना इसलिए किसी चीज में पूर्ण की जिसने मांगती वो ना समझी में पड़ जाता है पति ने अगर पत्नी से कि पूरा प्रेम मेरी तरफ

मुस्किल शुरू हो जाए खतरा हो गया तो बात ही गलत है, है, असंभव और की में जो थोड़ा बहुत प्रेम हो सकता था, वो मर जाएगा वो भी नहीं हो सकेगा किसी मित्र से कहा कि पूरी मित्रता दुश्मनी की शुरुआत हो गई ये दुश्मनी का ही गेस्टर ये मांग कि पूरी मित्रता चाहिए

ये पूरे का सवाल नहीं तो मुझसे पूरे होने पूरे राज्य होने की बात ही नहीं कराती जिस कर्ण भर में भी आप राजी हो और ठीक लगे और आनंद मालूम पड़े उसको पहुंचा देना दूसरे तक वो आप तक खत्म न हो जाए उसकी सुगंध सु दूसरे तक पहुंचानी चाहिए ये जीवन जागृति के लिए ये सब मित्रों का मिलन भर है कोई संस्था नहीं जिस मित्र की मौज हो कभी भी खिसक जाए तो मुझसे लोग पूछते की फल नहीं दिखाई पड़ता ये भी संस्था थोड़ी है

क्या आदमी दिखाई पड़ने चाहिए वो उसकी मौत की तब तक दिखाई पड़ता था मौज में नहीं, नहीं दिखाई पड़ता इसमें क्या लेना देना है उसको पूछने कहा जाना है ठीक नहीं, नहीं तो है कोई आएगा कोई जाएगा ये मित्रों का मिलन है इससे ज्यादा नहीं दरवाजे सब खुले है कहीं से कोई दीवार नहीं कहीं से भी प्रवेश करे कहीं से भी कोई विदा हो जाए उससे जाते वक्त भी मत पूछना हो सकता है संकोच में रुकना पड़े पूछना ही मत

चला जाए जाए जाए तो तो चले जाने देना आ तो आ जाने देना देना आ आ आ तब भी मत पूछना कि दो की डोग ये सारी मान गलत है और सारी मान संगठन की संगठन की मांग ही नहीं होती मित्रों का मिले दस मित्र आज है कल

बारह है पंद्रह है कल दो है ये सब जिंदगी ऐसी ही बदलती है ऐसी ही चलती है गंगा कहीं बिल्कुल पतली है कहीं बहुत बारी हो जाती है कहीं सूख जाती है कहीं रेत ही रेत दिखाई पड़ती है कहीं सागर हो जाती है जिंदगी ऐसी ही चलती है इसमें कुछ इसमें कुछ आग्रह जरा भी रखने की जरूरत नहीं एक आदमी आए तो दुख नहीं सुख नहीं एक आदमी जाए तो दुख नहीं सुख नहीं जितनी देर

सा चल, चल लिए फिर रास्ते अलग हो गए वो अपने रास्ते कट जाएं और फिर मिलन हो जाए तो तो इसमें दुश्मनी कह लेनी बीच में कहा इसको ध्यान रखे और एक एक व्यक्ति सोचे मैं कुछ कहू कि ऐसा ऐसा करें सवाल भी नहीं सोचे कि क्या कर सकता है

एक एक आदमी इतनी बड़ी शक्ति है कि इतना कर सकता है जिसका हिसाब नहीं लोग मुझसे कहते हैं आप पास कोई संगठन नहीं क्या होगा मैंने कहा सवाल ही नहीं संगठनों से ही क्या हो सका है अकेला चिल्लाता रहूंगा कुछ और चिल्लाने वाले मिल जाएंगे, वो भी चिल्लाते रहेंगे लाख दो लाख अकेले अकेले भी चिल्लाए तो भारी आवाज पैदा हो जाएगी कोई इकट्ठे ही चिल्लाने की जरूरत थोड़ी कोरस की जरूरत नहीं

ही ही गाने की जरूरत नहीं कि और अकेला भी चलेगा, एक एक गीत भी चल जाता है और दुनिया में जो हिम्मत वर लोग थे जिन्होंने जाना हो उन्होंने अकेले ही गीत गाया है अकेले ही गा लेना काफी है सिर्फ पीट कर लगे आप भी अकेले गाने, सुगंध पहुंच जानी चाहिए खबर पहुंच जानी चाहिए कोई सबके किसी भी व्यक्ति को दिखाई पड़ गया हो

और कोई आनंद किसी को भी मिल गया हो तो वो संपत्ति उसके साथ नष्ट नहीं हो जानी चाहिए इतना ही ज्ञान गए बस इतना ही काफी और बहुत से प्रश्न हैं वो सब तो अभी नहीं हो पाएंगे अभी दोबारा आराम रहा जल्दी तो तीन चार मिनट ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर ही बात करनी है बहुत काम के प्रश्न उसमें बहुत रह गए हैं फिर दोबारा जब मिलते हैं तब उनकी बात हो सकती है